जेब से फकीर फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। जेब से फकीर है फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं है। है। नमस्कार बैंक की ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग लेने और देने दोनों के दौरान बहुत बार हम लोग कस्टमर सर्विस कस्टमर सर्विस इन बातों का जिक्र करते हैं और हमारी बहुत सी ट्रेनिंग्स हैं जिनमें कि हम लोग कस्टमर सर्विस के बारे में पढ़ाते हैं हमारे कुछ चेयरमैन आए उन्होंने किसी ने कस्टमर सर्विस को कस्टमर डिलाइट कहने की कोशिश की किसी ने कस्टमर सेटिसफेक्शन कहने की कोशिश की किसी ने मेरे ख़्याल से शायद फ़िलिप कॉटलर साहब ने एक कस्टमर नीड आइडेंटिफिकेशन की थ्योरी बना करके उसको मार्केटिंग के नाम से ही ला दिया तो खैर मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताना चाहता हूं जहां पर कि ये समझ में आता है हमको कि कस्टमर या ग्राहक या खरीदार या संभावित खरीदार इस सबके लिए किसी भी बहुत बड़ी थ्योरी सिद्धांत इस सब की जरूरत नहीं है शायद दिन प्रतिदिन के जो दैनिक जीवन के अनुभव हैं उनसे ही बहुत सी बातें हम सीख सकते हैं या सीख जाते हैं या समझ जाते हैं और यह अनुभव हमको दिन प्रतिदिन के जीवन में ऐसे देखने को मिलते हैं कि कभी कभी तो हम उनको नोटिस भी नहीं करते आपको बताता हूं हमारे पिताजी बनारस में अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत अक्षम अक्षम नहीं कहना चाहिए एक्चुअली वो उनके लिए थोड़ा चलना फिरना मुश्किल था परंतु वो अपने दरवाजे पर कुर्सी डालकर बैठते थे और आने जाने वालों पर नजर रखते थे और चूंकि वो अकेले रहना पसंद करते थे तो वो अपनी सब्जी भाजी खरीदना भी पसंद करते थे और मैं आपको यह बता दूं कि पिताजी का हम लोगों पर जरा भी विश्वास नहीं था सब्जी भाजी खरीदने में उनको ये कहना था कि इन लड़कों को सब्जी लेनी आती ही नहीं और वो जब सब्जी वाले के यहाँ जाते थे तो वो उनका विचार ये था कि जो सब्जी सबसे महंगी होगी वही सबसे अच्छी होगी खैर तो साहब वहाँ पर सब्जी के ठेले वाले आते थे हमारी कॉलोनी में और ठेले वालों से पिताजी शुरू में तो सब्जी लेते ही नहीं थे क्योंकि उनका कहना था कि ये ठेले वाले तो अच्छी सब्जी दे ही नहीं सकते मगर कालांतर में सब्जी लेने के लिए उनको उन ठेले वालों पर ही निर्भर रहना पड़ा तो साहब वो सब्जी लेने लगे और अब आपको बताता हूँ उन ठेले वालों की सर्विस सब्जी के ठेले वाले जो भी सब्जियां वो लाते थे अपने ठेले पर रखकर पहले आकर पिताजी को बताते थे कि साहब आज हमारे पास ये ये ये सब्जी है पिताजी उनसे हर सब्जी का भाव पूछते थे उसके बाद भाव तय करते थे उसके बाद वो कहते थे कि जाओ इतनी सब्जी लेकर आओ मतलब हमारे पिताजी सब्जी में कभी भी वो पाओ लेने में भरोसा नहीं करते थे चाहे वो अकेले भी रहते हों और सब्जी खराब भी होती हो परंतु वो लेते किलो ही थे तो वो सब्जी लेकर आता था आदमी वो उससे कहते थे कि देव दिखाओ मुझको तुमने कैसी सब्जी दी है और हर बार चाहे बैंगन लेते थे तो दो बैंगन उसको वापस लौटाते थे कि जाओ ठीक बैंगन लेकर आओ आलू लेते थे तो दो आलू लौटाना मतलब अपना चुनने का काम था परंतु सर विश्वास करिए जीवन के अंतिम दिनों तक वो ठेले वाले सब्जी लाते रहे सब्जी दिखाते रहे वापस ले जाते थे बदलते थे रखते थे मैंने इस तरह की इस तरह की ग्राहक के ग्राहक को खुश रखने की बात वहां पर सीखी बल्कि एक तो बार तो मैंने उनसे पूछा उन ठेले वालों से कि तुम चिड़ने ही जाते हो वो बोले बाबूजी, आप लोग तो यहां रहते नहीं बाबूजी जितने प्यार से हमसे बात करते हैं तो क्या हम सब्जी लाकर दोबारा दे नहीं सकते उनको बाबूजी जी ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम बाबूजी के लिए कुछ कर पा रहे हैं पहला सबक हम बंबई गए बंबई में हम लोग मलाड में जहां रहते थे तो वहां पर हमारी बिल्डिंग के दरवाजे पर एक छोटी मोटी सब्जी मंडी लगा करती थी हर शाम को और कुछ दुकानें थी जिसमें आलू प्याज अदरक लहसुन बिकता था यानी कि वो मौसमी नहीं वो पूरे बारह महीने वाली सब्जियां तो वो तो सुबह से शाम तक बैठे रहते थे वो सब्जी वाले शायद सुबह दुकान खोलते थे और उसके बाद में रात में ही जाते होंगे अक्सर ऐसा होता था कि हम लोग कहीं बाहर गए होते थे बाहर से आते थे जब बाहर से आते थे तो केवल उन लोगों को इशारा कर देना काफ़ी होता था कि भाई इतनी सब्जी आप पहुंचा दीजिए वो आराम से उतनी सब्जी जब तक हम लोग घर पहुंचते थे और दरवाज़ा खोलते थे ताला खोलते थे सामान रखते थे तब तक वो आलू प्याज सब्जी लेकर आ जाता था क्या होता था ये चूँकि वो जानता था कि ये लोग यहीं केहें ये उसने न तो कभी हमसे पैसे मांगे और न कभी हमने उसके पैसे मारे अगर हमने उसको उस वक्त पैसा दे दिया तो ठीक है वरना वो वो चुप करके चला जाता था। था, ये क्रेडिट जो वो हमको देता था, इसके बदले में वो हमसे क्या पाता था शायद कुछ नहीं सिवा ग्राहक परंतु ये हुआ करता था और ये रिलेशनशिप बहुत सालों तक जब तक हम वहां रहे चलता रहा। उसके बाद एक एक कालांतर में विदेश चले गए नाम की जगह पर। वहाँ पर एक सिस्टम था फेरा का। फेरा का। मतलब जिसको हमारे उत्तर प्रदेश में, में पैंठ कहा जाता है और हैदराबाद में रायतू बाजार कहा जाता है और ऐसे करके कई नाम है उसके परंतु था क्या कि हफ्ते के एक दिन किसी भी एक मोहल्ले की सड़क पर बहुत से सब्ज़ी के ठेले वग़ैरह लग जाते थे तो वहाँ पर जाके आप सब्ज़ी खरीद सकते थे तो हम लोग जहाँ रहते थे उसके बगल में भी ऐसा ही एक फेरा था वहाँ पर जाते थे थोड़ी पहचान भी हो गई आपको बताते हैं कि मैं उस फेरा में जाने का मेरा काम सिर्फ ये था कि मैं वो ट्रॉली खींचता हुआ ले जाता था और मेरी पत्नी जो थी वो सब्ज़ी वगैरह पसंद करके जो भी सब्जी उसको लेनी होती थी कुछ भावताव करके ले लेती थी और चूंकि पुर्तगाली बोलना भी उसी को थोड़ा बहुत आता था मैं तो केवल ऐसा आंखें मटकाता रह जाता था तो दुकानदार भी दो चार बार के बाद मुझको पहचान गए क्योंकि वही दुकानदार आते थे तो उनका काम क्या होता था कि वो अपने फलों के सब्जियों के कुछ टुकड़े दे दिया करते थे यानी जैसे आप जा रहे हैं और आम का सीजन है तो वो आम के एक फल मतलब एक टुकड़ा काट के आपको दे देंगे कोई फल होगा चिक्कू होता था उसका टुकड़ा मिल जाता था और ऐसे करके आप विश्वास नहीं करेंगे साहब कि वो जब तक मैं सब्ज़ी मंडी से सब्जी ख़त्म होती थी मतलब वो खरीदारी ख़त्म होती थी मैं इतनी दुकानों से इतने फल खा चुका होता था कि मैं घर पहुंचकर शायद थोड़े समय तक तो खाना पीना भी छोड़ देता था कि भाई नहीं चाहिए वो क्या थी कस्टमर सर्विस बिना पूछे उनको मालूम था कि ये आदमी तो ख़रीदारी भी नहीं कर रहा है परंतु वे संभावित कस्टमर को शायद पोटेंशियल कस्टमर को खुश कर रहे थे और अब आपको बताता हूं एक घटना जो कि अभी बिल्कुल हाल फिलहाल की है हम हैदराबाद में आए हुए हमको चार पांच साल हो गए हैं और हमारे बगल में एक छोटी सी मंडी है जहां पर कि फल वगैरह मिलते हैं कुछ सब्जी वगैरह भी मिलती है साप्ताहिक स्तर पर हम लोग वहाँ से फल खरीदने जाते हैं और चूंकि बाकी सब फल तो थोड़े हमारी औकात से आगे रहते हैं तो हम लोग एक फल है जो नियमित रूप से खरीदते हैं और वो है पपीता पपाया और पपाया में भी हम लोग ने देख लिया कि एक पर्टिकुलर पपाया वाला है जिसके यहाँ क्या पपीता जब आप खरीदते हैं तो वह थोड़े मीठे होते हैं तो मतलब हर बार नहीं मगर दस में से आठ बार तो होते ही हैं तो वो पपीते वाले को भी हम लोगों ने थोड़ा रेगुलर हो गए हैं और वो भी कुछ भाव कम भी करता है शायद अभी पिछले कुछ दिनों की बात है कि हम वहाँ पर गए तो एक-एक पानी की कुछ बूंदे पड़ने लगी तो मैं हेलमेट लगाए हुए था और मोटरसाइकिल पर था मेरी पत्नी उतरकर कुछ फल खरीद रही थी उसके यहाँ से शायद पपाया भी खरीदा था और वो सड़क के दूसरी ओर कुछ खरीदने गई और जब वो वहाँ से आई तो उसने मुझसे कहा कि साहब आपने तो अपना सिर बचा रखा है पानी से परंतु मैडम का तो सिर खुला हुआ है तो मैंने कहा भाई पानी भी तो उतना नहीं बरस रहा है बोला साहब पानी बरसे या ना बरसे ये तो दो चार बूंदें भी भारी हो सकती हैं देखिए कोरोना का मौसम है और इस वक्त सिर भीगना बुखार को निमंत्रण देना है और उसने तुरंत एक प्लास्टिक की थैली पॉलिथीन की थैली निकाली और मेरी पत्नी को ऑफर किया मेरी पत्नी को इन सब डायलॉग का पता नहीं था तो उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए आपने तो सामान थैले में दे ही दिया उसने कहा नहीं साहब ये सामान के लिए नहीं दे रहा हूँ ये आपके लिए दे रहा हूँ आप सिर पर इसको लगा लीजिए ये साहब ने तो टोपी लगा रखी है और आपके पास कुछ नहीं है तो मेरी पत्नी थोड़ा सक गई कि ये क्या बात कर रहा है मैंने कहा ले लो भाई ये कह रहा है कि पानी पड़ने से बुखार आने का खतरा है मेरी पत्नी ने ले लिया और बोली कि अब तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इसी के यहाँ से पपाया लेते रहना पड़ेगा तीसरा पार्ट था उसने अपना सामान के बारे में जिक्र भी नहीं किया परंतु उसने यह दिखा दिया कि कस्टमर की केयर करने से शायद उसका असर पर, पर भी पड़ता है तो दोस्तों पाठ क्लासरूम में बैठकर पढ़ना और शायद जिंदगी में ऐसे लोगों से पाठ पढ़ना बहुत ही, अलग है और बहुत ही अच्छा अनुभव भी है।, माना अपनी से फकीर है फिर भी यार दिल के हम अमीर है माना जेब से फकीर हैं फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं